नोशो ठॉक अजुन चेत गवार नंबर थर्टीन जैसे नदी एक है बहुत तेरे है घाट जैसे नदी एक है बहुत तेरे है घाट बहुत तेरे है घाट वेद भक्तन में नाना जो जे ही संगत परा ताही के हाथ बिकाना चाहे जैसी करी भक्ति सब नाम ही केरी जाकी जैसी बोझ मार्ग सो सी हेरी जैसे नदी एक है बहुतेरे है घाट फेर खाए एक गए एक ठो हो गए सीता भी आखिर पहुँचे राह दीना दस भई खराबी पलटू एक ना जेतिक भेष ते बाट जैसे नदी एक है बहुते रे हे घाट लेहू परोसी झोपड़ा नित उठी बाढ़त रार ले पड़ोसी झोपड़ा नित उठी बाढ़त रे नित उठी बाढ़त रार का सरबरी कीज तजिए ऐसा संग दिसे चली दूसर लीजे जीवन है दिन चारी काहे को कीजे जिये सब जंजाल नाम कह करो भरोसा ले परोसी नी झोपड़ा भिख मंगी बरू खटपटी निकल लागे भर गौ न गुड़ जे तहाँ से साँझे भागे पलटू ऐसन बूझी के डारी सिर बार भारे लिहू जो पड़ा नित उठी बाढ़ तरार ले पड़ोसी नीजड़ा जल पाषाण को छोड़ी के ओ आत्मदेव जल पाषाण को छोड़ी के ओ आत्मदेव जो आत्मदेव देव खाये और बोले भाई छाती देके पाव पत्थर की मूर्त बनाई ताही धोय अनुवाय बिंजन ले भोग लगाई साक्षात् भगवान द्वार से भूखा जाई जल पाषाण को छोड़ी के ओ जो आत्म देव काहली झूठ के बांधे बाना भाव भक्ति को मरम कोई है बिरले जाना पलटू दो करजोरी के गुर सन्तन को सेव पलटू दो करजोड़े गुरु सन्तन को सेव जल पाषाण को छोड़ी के ओ आत्मदेव जल पाषाण को छोड़ी के पूजो आत्मदेव। वेद कहते हैं सत्य एक है लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां आने प्रभु तो एक है लेकिन उसे प्रकट बनाने के लिए प्रकट करने के लिए बनाई गई मूर्तियां अनेक इस वक्तव्य में बहुत अर्थ है सत्य एक है सिद्धांत अनेक सत्य एक है शास्त्र अनेक सत्य एक है संप्रदाय अनेक ऐसा क्यों ऐसा कैसे हो जाता है जिन्होंने जाना उन्होंने एक को ही जाना है लेकिन जब कहा तो भेद हो गए क्योंकि जानते समय तो मन शून्य हो जाता है कहते समय मन को फिर वापस लाना होता है जब जाना जाता है तब तो मन में कोई तरंग नहीं होती इसलिए भेद का कोई उपाय नहीं होता मन में तरंग ही नहीं होती मन शून्य और शांत होता है मन होता ही नहीं जाना तो जाता है समाधि में लेकिन जैसे ही बोले कहने गए बताने गए मन को वापस लाना होता है विचार तरंग फिर लौटती मन में उठती तरंगों के कारण वक्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते फिर हर व्यक्ति के मन में अलग अलग ढंग की तरंगें उठती हमारी आत्मा तो एक है लेकिन हमारे मन एक नहीं है जैसे हमारी आत्मा तो एक है हमारी देह एक नहीं मेरे पास एक देह है तुम्हारे पास एक देह है किसी पा, के पास और ढंग की देह है इन देहों के कारण भेद पड़ेगा इन मनों के कारण भेद पड़ेगा जब मीरा देखेगी प्रभु को तो फर्क पड़ जाएगा जब बुद्ध देखेंगे तो फर्क पड़ जाएगा बुद्ध का एक व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में जैसे ही सत्य प्रवेश होगा उस व्यक्तित्व का ढांचा ले लेगा उस व्यक्तित्व का रूप रंग ले लेगा जैसे पानी को ढालो मटकी में तो मटकी का रूप ले लेता है थाली में ढालो तो थाली का रूप ले लेता है गिलास में भरो तो गिलास का रूप ले लेता है फर्श पर बिखेर दो तो फर्श का रूप ले लेता है सत्य ऐसा ही है अत्यंत तरल उसका अपना कोई आकार अपना कोई रूप अपना कोई वर्ण नहीं तो जिस पात्र में गिरता है उसी रूप रंग का हो जाता है गिरने के एक क्षण पहले तक एक ही होता है गिरते ही भिन्न हो जाता है आकाश से जल बरसता है नदी में बरसता है तो नदी बन जाता है बहने लगता है और तलैया में गिरता है तो तलैया बन जाता है रुक जाता है सागर में गिरता है तो सागर हो जाता है जहां गिरता है वैसा हो जाता है गंदी कीचड़ में गिरता है तो गंदा हो जाता है शुद्ध पात्र में गिरता है तो शुद्ध हो जाता है सत्य तो एक है लेकिन फिर पात्रों के अनुसार भेद पड़ेंगे इसलिए वेद ठीक कहते हैं कि जिन्होंने जाना उन्होंने तो एक को ही जाना लेकिन जैसे ही जाना जैसे ही ये बात ये प्रतिभिज्ञा हुई कि मैंने जाना जैसे ही मैं आया वैसे ही भेद हो गया और फिर जब कहा तो और भी भेद हो गए हम सभी सुबह उठकर सागर के तट पर जाएं, सूरज को उगते देखें, सागर के सौंदर्य को देखें, फिर लौट कर घर आएं और हम सभी को कहा जाए कि वक्तव्य दो जो देखा तो हमारे वक्तव्य बड़े भिन्न हो जाएंगे कोई चित्रकार होगा तो शायद चित्र बना के बताएगा कि यह देखा रंग फैला देगा कैनवस पर कोई कभी होगा तो एक गीत गुनगुनाएगा कहेगा यह देखा फर्क पड़ेगा कोई नर्तक होगा तो नाच के कहेगा कि इस तरह तरंगों में रोष था कि इस तरह तांडव नृत्य था सागर में नाच के बताएगा और इन्होंने एक ही सुबह और एक ही सागर की तरंगें देखी लेकिन इन सब की अभिव्यक्तियां भिन्न हो जाएंगी अभिव्यक्तियां व्यक्तियों पर निर्भर होती हैं सत्य तो अव्यक्ति है सत्य तो विराट है लेकिन जब व्यक्ति के छोटे से मन में उतरती है छाया प्रतिबिंब बनता है तो भिन्न हो जाता है फिर जब कहने चलते हैं तो और भिन्न हो जाता है और जो कहा गया है उस पर संप्रदाय बन गए इसलिए संप्रदाय बहुत कोई 300 धर्म है दुनिया में इनको धर्म नहीं कहना चाहिए यह संप्रदाय ये सत्य की अभिव्यक्तियों पर निर्भर धारणाएं धर्म तो एक है उसका कोई नाम नहीं हो सकता उसका कोई विशेषण नहीं हो सकता धर्म को हिंदू नहीं कह सकते ना मुसलमान कह सकते ना ईसाई कह सकते ना जैन कह सकते धर्म पर कैसे विशेषण लगाओगे धर्म तो विशेषण शून्य लेकिन संप्रदाय पर विशेषण है हिंदुओं की अभिव्यक्ति है उन्होंने अपने मंदिर में मूर्तियां रखी वो भी एक अभिव्यक्ति है जिन्होंने परमात्मा को जाना और प्रगट करने चले उन्होंने मूर्तियां बनाई उन्होंने मूर्तियों में सब तरह से कोशिश की कि कुछ परमात्मा का समाचा है और हिंदुओं ने बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाई कृष्ण की मूर्ति बांसुरी को बजाते हुए मोर मुकुट बांधे हुए सुंदर पीत वस्त्रों में कुछ कहा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा ऐसा है यह तो प्रतीक है इन प्रतीकों से जकड़ मत जाना कहा कि परमात्मा के ओंठों पे बांसुरी है कहा कि परमात्मा का व्यक्तित्व संगीत से बना है इस बात को कहने के लिए बांसुरी रखी कृष्ण के हाथों में बांसुरी को मत पकड़ लेना प्रतीक को पकड़ के जड़मत हो जाना इशारा समझो यह कहा कि परमात्मा परम संगीत से भरा है कि परमात्मा नाद है अनाहत नाद है कि वहां सतत बांसुरी बज रही अनहद बाजे बांसुरी रुकती ही नहीं बजती ही चलती चली जाती इस अस्तित्व का संगठन संगीत से हुआ है ध्वनि से हुआ है ओंकार से हुआ है इस बात को कहने के लिए बांसुरी फिर कृष्ण को बांधे मोर मुकुट तो यह कहा कि यह जगत जो है सब परमात्मा के मोर मुकुट यहां मोर भी नाचता है तो परमात्मा ही नाच रहा है और यहां कोल कुहकती है तो भी परमात्मा ही कुहक रहा है ये सारे रंग उसी के हैं ये सारा सौंदर्य उसी का है इसलिए संसार का निषेध मत करना संसार के निषेध में उसी का निषेध हो जाएगा संसार को छोड़ के मत भागना क्योंकि जिसे तुम छोड़ के भाग रहे हो उसमें परमात्मा छिपा था संसार में गहरे झांकना आंख गहराना तो तुम वहीं परमात्मा को पाओगे सुंदर पीत वस्त्र पहनाए हैं कृष्ण को पैलों पैरों में पायल है आभूषण से उनको सुंदर बनाया है वक्तव्य है ये और गहरे वक्तव्य परमात्मा सुंदर है सत्य और सौंदर्य भिन्न नहीं है रविन्द्रनाथ कहते थे सौंदर्य ही सत्य है काव्य की अभिव्यक्ति है फिर मुसलमानों ने अपनी मस्जिद में मूर्ति नहीं रखी ये भी अभिव्यक्ति है मुसलमानों ने कहा उसे किसी भी रूप में रखेंगे तो संकोच हो जाएगा वो विराट है कितनी ही सुंदर मूर्ति बनाओ वो सीमित हो जाएगी वो असीम है उसे बांधने के सब उपाय गलत है वो बनता नहीं वो परिभाषा में अटता नहीं इसलिए कोई मूर्ति मत बनाओ अमूर्त को अमूर्त ही रहने दो तो मुसलमान जब जाता है मस्जिद में तो झुकता है किसके सामने अमूर्त के सामने जिसका कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं वर्ण नहीं अनिर्वचनी के सामने यह भी एक अभिव्यक्ति है और यह भी सही है जरा भी गलती नहीं गलती तो वहां शुरू होती जहां हिंदू कहता है कि मंदिर में मूर्ति है तो मस्जिद में भी होनी चाहिए तो ही मस्जिद मंदिर गलती तो वहां होती जहां मुसलमान कहता है मस्जिद में मूर्ति नहीं तो मंदिर में भी नहीं होनी चाहिए तभी यह असली मंदिर होगा जब मुसलमान मूर्ति तोड़ने लग जाता है या हिंदू मस्जिद में मूर्ति रखने लग जाता तब भूल हो जाती तब तुम तो प्रतीकों को जरूरत से ज्यादा पकड़ लिए दोनों प्रतीक प्यारे थे अलग अलग ढंग के लोगों के थे सबको स्वतंत्रता है सबको अपने ढंग से परमात्मा को पूजने की स्वतंत्रता है सबको परमात्मा को अपने ढंग से अपने हृदय के अनुकूल बना लेने की स्वतंत्रता है सबको परमात्मा को अपनी भाषा में पुकारने की स्वतंत्रता है सौंदर्य की भाषा भी उसे पुकारती है निराकार की भाषा भी उसे पुकारती है जो सौंदर्य का प्रेमी है वो उसे आकार में रखेगा क्योंकि आकार के बिना सौंदर्य नहीं बनता रूप चाहिए रंग चाहिए तो ही सौंदर्य को पकड़ा जा सकता है निराकार में ना तो सौंदर्य रह जाता ना कुरूपता रह जाती निराकार सुना सुना लगता है मस्जिद सुनी सुनी लगती है, मंदिर भरा भरा लेकिन सुनेपन का भी सौंदर्य है होना तो शून्य ही है तो कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर में तुमने जो मूर्तियां रख ली वैसी ही मूर्तियां तुम्हारे भीतर भी भर जाएं तुम्हारे मन मंदिर में भी मूर्तियों का वास हो जाए तो तुम शून्य कब होोगे तब तुम निराकार के साथ दोस्ती कब करोगे निराकार से कब बंधोगे मगर दोनों ढंग सही हैं फिर जैन है बौद्ध हैं उनके पास परमात्मा की कोई धारणा ही नहीं वे मुसलमानों से भी आगे गए मुसलमान कहते हैं परमात्मा निराकार है लेकिन जब तुम कहते हो निराकार है जैसे ही तुमने कहा है सीमा हो गई है कहते ही सीमा हो जाती है ही सीमा लाता है इसलिए जैन और बौद्ध तो परमात्मा है ऐसा भी नहीं कहते वो बात ही नहीं उठाते वो कहते है कहा कि सीमा हो जाएगी चुप ही रह जाते ये और भी निराकार की अभिव्यक्ति बोलना ही नहीं बुद्ध ने परमात्मा के संबंध में कोई वक्तव्य ना दिया क्योंकि जो भी वक्तव्य होगा अगर ये भी कहो कि उसके संबंध में कोई वक्तव्य नहीं हो सकता तो भी कुछ वक्तव्य तो हो ही गया ना इतना तो कह ही दिया कोई कहे कि ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो भी उसने अपने वक्तव्य का खंडन कर दिया क्योंकि इतना तो कह दिया ये ईश्वर के संबंध में ही कहा ना कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता अगर ये बात सच ही है कि ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो चुप ही रह जाना था फिर ईश्वर है ऐसा भी नहीं कहना था इतना कहना भी सीमा आ जाती आकार आ जाती तो बौद्धों जैनों के पास परमात्मा की कोई धारणा ही नहीं क्योंकि धारणा मात्र सीमित यह भी एक रंग है यह भी एक ढंग है यह भी विराट की तरफ चलने का एक उपाय है ऐसे अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं सभी अभिव्यक्तियां अपने तई सुंदर उनमें कोई विरोध नहीं कोई अभिव्यक्ति एक दूसरे के विरोध में नहीं सत्य एक है और संप्रदाय अनेक है सच तो यह है कि उतने ही संप्रदाय हैं दुनिया में जितने यहां लोग हैं दो हिंदू भी कहां बिल्कुल एक जैसे होते दो हिंदुओं में भी तो बड़े भेद हैं कोई काली का भक्त है कोई राम का भक्त फिर दो राम के भक्त भी कहां एक जैसे होते दो राम के भक्तों में भी फर्क है अगर तुम गौर से खोजबीन करोगे तो तुम पाओगे हर आदमी का अपना संप्रदाय है हर आदमी का परमात्मा को देखने का अपना ढंग होगा ही अपनी आंख है मैं अपनी आंख से देखूंगा तुम अपनी आंख से देखोगे ना मैं तुम्हें अपनी आंख उधार दे सकता ना तुम्हारी आंख में उधार ले सकता जो परमात्मा मेरी आंख में बनेगा वो मेरी आंख के कारण बनेगा तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आंख में बनेगा तुम्हारी आंख के कारण बनेगा तो संप्रदाय तो उतने ही हैं जितनी चेतनाएं है। यह बात समझ में आ जाए तो संभाव पैदा होता है तो फिर धर्मों की जो क्षुद्र विवाद की मनोदशा है विलीन हो जाती फिर धर्मों के जो छोटे छोटे संघर्ष हैं कड़वी कर, एक दूसरे के प्रति भावदशाएं वृत्तियां हैं वे समाप्त हो जाती और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक तुम धार्मिक व्यक्ति नहीं हो अगर धार्मिक व्यक्ति को मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारे में एक ही दिखाई ना पड़ने लगे तो अभी समझना कि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अभी धर्म के नाम पर संप्रदाय से बंधा है और संप्रदाय के नाम पर किसी गहरी राजनीति में उलझा होगा ये राजनीतियों के नाम है हिंदू मुसलमान ईसाई ये राजनीतियों के नाम ये बड़ी धोखेधड़ी से भरी राजनीतिया हैं। इनके पीछे बड़ा जाल है इनके पीछे वास्तविक मरम नहीं है भक्ति का भाव का प्रेम का ध्यान का आज के सूत्र महत्वपूर्ण है कहते पलटू जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट नदी तो एक लेकिन घाट तो बहुतेरे बन जाते हैं नदी पर जिन जिन गांवों के पास से गुजरेगी नदी वहां वहां घाट बनेंगे फिर बड़े नगरों के पास से गुजरेगी तो एक ही नगर में कई घाट बनेंगे काशी में तो घाट ही घाट है ना अब गंगा कहां से चलती दूर गंगोत्री से गंगा सागर तक हजारों मील की यात्रा है कितने घाट बनाती चलती ये प्रतीक समझने जैसा है जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट ऐसे ही धर्म एक है घाट बहुत है घाट के लिए संस्कृत शब्द है तीर्थ इसलिए तो तुम हिंदू पवित्र स्थानों को तीर्थ कहते हो क्योंकि वे घाट हैं और इसलिए तो जैनों ने अपने अवतारी पुरुषों को तीर्थंकर कहा है तीर्थंकर का अर्थ होता है घाट को बनाने वाले जहां नदी थी कोई घाट ना था उतरना कठिन था जहां नाव लगानी कठिन थी क्योंकि घाट चाहिए सीढ़ियां नहीं थी क्योंकि लोग उतरे नदी तक आ जाएं, नाव में बैठे पार उतर जाएं, जिन्होंने घाट बनाए नदी पार करने को उनको तीर्थंकर कहा यह शब्द बड़ा प्यारा है तीर्थ को बनाने वाले जब भी कोई व्यक्ति इस जगत में सत्य को उपलब्ध होगा तो तीर्थ बनेगा उसके आसपास तीर्थ बन जाएगा कहो ना कहो समझो न समझो लेकिन तीर्थ बन ही जाएगा क्योंकि जिस घाट से वो व्यक्ति उतरा है उस घाट से उसके पीछे और लोग उतरने लगेंगे धीरे धीरे सीढ़ियां बनेंगी पत्थर लगेंगे घाट निर्मित हो जाएगा और घाट में कोई खराबी भी नहीं लेकिन घाट को नदी मत समझ लेना घाट नदी नहीं है कहां नदी कहां घाट घाट पत्थरों से बनता है नदी है जल का सरित प्रवाह घाट रुका रहता है घाट मुर्दा है नदी बहती है नदी है जीवंत यद्यपि नदी पर घाट बनते हैं लेकिन घाट नदी नहीं है और नदी घाट नहीं इतना स्मरण रहे तो घाट का उपयोग करो मजे से उपयोग करो जिस घाट से उतरना हो उससे उतरो लेकिन ख्याल रखना घाट से बहुत मोहम्मत बनाना क्योंकि घाट तो छोड़ ही देना अगर उस पार जाना है अब ये तुम सोचो जिन व्यक्तियों को धार्मिक होना है उन्हें जैन धर्म छोड़ ही देना पड़ेगा जिन्हें धार्मिक होना है उन्हें हिंदू धर्म छोड़ ही देना पड़ेगा क्योंकि हिंदू और जैन और बौद्ध और ईसाई और सिख ये तो घाट है तुमने कभी सोचा अगर तुम घाट को जोर से पकड़ लो तो उस पार कैसे जाओगे उस पार जाना है तो घाट छोड़ना होगा घाट से बंधी नावों को खोलना होगा घाट से जंजीरों से बंधी नाव है जब नाव को तैराना है तो जंजीर हटा लेनी पड़ेगी पतवार लगाने पड़ेंगे और घाट से दूर हटना पड़ेगा जैसे जैसे इस घाट से दूर हटोगे वैसे वैसे उस पार पहुंचोगे जैसे प्रभु की तरफ जाना है उसे संप्रदायों से दूर हटते जाना होगा रोज प्रतिपल और जितने तुम दूर होते जाओ उतने तुम धन्य भागी हो घाट का प्रयोजन ही यही था कि उसका उपयोग कर लेना उतर जाना सीढ़ियां नदी तक पहुंचा दे घाट का इतना प्रयोजन था लेकिन घाट तुम्हारा घर न बन जाए वहीं बैठ के मत रह जाना वहीं कीलन ठोंक के मत रुक जाना वहीं तंबू गाड़ के ठहर मत जाना घाट कोई ठहरने की जगह नहीं उस पार जाना है घाट को पकड़ना भी मत घाट से मोह भी मत बसाना और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि घाट से कुछ शत्रुता बना लेना क्योंकि घाट बेचारे का क्या कसूर है शत्रुता का तो कोई कारण नहीं घाट तो मित्र है तुम्हें उतरने में सहयोग दे रहा है तुम्हें नाव तक पहुंचने में साथी बन रहा है संगी बन रहा है तो न तो घाट से कुछ बंधने की जरूरत है और न घाट से शत्रुता की कोई जरूरत है दूसरी बात भी ख्याल रखना कुछ लोग घाटों से बंधे और कुछ लोग अगर किसी दिन घाटों से मुक्त होते हैं तो घाटों के शत्रु हो जाते मगर मित्र रहो की शत्रु दोनों ही हालत में तुम घाट से बंधे रह जाते घाट से मुक्त होना है मित्रता शत्रुता दोनों ही बांध लेती सज्जन मेरे पास आते थे कई वर्षों से आते थे बड़े भक्त थे काली के मेरी बातें सुन सुन के सुन सुन के उनको लगा कि ये सब बेकार है, कोई तीन तीन घंटे सुबह पूजा करते थे जय काली जय काली एक दिन उन्हें जोश चढ़ गया मेरी बात सुन के गए जाके काली को उठा के पोटली बांध के कुएं में फेंकाए फिर रात भर सो ना सके तो क्योंकि घबराहट भी लगी कि मैंने क्या कर दिया कहीं काली नाराज ना हो जाए आदमी का मन चिंता पकड़ने लगी सुबह सुबह मेरे पास भाग गया है और कहा कि आप क्या कहते है? मैं बड़ी विडंबना में पड़ गया यह बात तो मुझे समझ में आ गई धीरे धीरे सुनते सुनते कि इस पूजा पाठ से कुछ भी नहीं पत्थर में क्या रखा है तो कल रात मैंने जाके काली को कुएं में फेंक दिया अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा अब निकालू तो मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा का किसने काली को कुएं में फेंका अब निकाल भी नहीं सकता और मुझे यह भी लगता है कि कहीं काली नाराज ना हो जाए वर्षों का भक्त हूं आप क्या कहते हैं मुझे सांत्वना दे मैंने, मैंने कहा मैंने तुमसे कहा कब था कि तुम काली को में फेंकाओ काली जहां थी भली थी तुम अपना मोह छोड़ लेते उतना काफी था तुम जरा जरूरत से ज्यादा चले गए एक अति से दूसरी अति पर पहुंच गए तीन तीन घंटे सिर पटकते थे पत्थर पर सिर पटकने को मना किया था काली को कुएं में पटकने को किसने कहा था मगर आदमी ऐसा है कि या तो तुम गीता को सिर पे रखे फिरोगे और या अगर किसी दिन बात समझ में आ गई तो फौरन आग लगा दोगे मगर दोनों बातें मूढ़तापूर्ण है तुम मूढ़ता से कब छूटोगे गीता भली है प्यारी है कुरान भला है प्यारा है सिरपेट होने की कोई जरूरत नहीं है उपयोग कर लो घाट भले है घाट मित्र है उनसे पार हो जाओ उन्हें धन्यवाद दे देना जब पार हो नमस्कार कर लेना उनसे कहना है कि तुम्हारी बड़ी कृपा महावीर की मृत्यु के समय ऐसी घटना घटी उनका सबसे प्रधान शिष्य गौतम दूसरे गांव प्रवचन के लिए गया था और महावीर का शरीर छूट गया जब वो गांव की तरफ वापस लौट रहा था तो राहगीरों ने खबर दी गौतम तू भी कैसा अभागा आज के दिन तू गया और भगवान ने देर छोड़ दी तो वो रोने लगा जीवन भर छाया की तरह उनके साथ चलता रहा और आज आखिरी घड़ी में साथ न जोड़ पाया और रोने का और भी कारण था वो छाती पीटने लगा रहा उसने कहा कि मेरा क्या होगा उनके रहते रहते भी मैं अभी मुक्त नहीं हुआ मेरा कलमस अभी पूरा नहीं धुला मेरा अंधेरा अभी रोशन नहीं हुआ अभी मेरी जंजीरें कायम थीं और उनके रहते रहते भी ना हो पाया तो अब मेरा क्या होगा उनके बिना मेरा क्या होगा फिर उसने अपने आंसू पहुंचे और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गए तो उन्होंने कहा आखिरी संदेश तुम्हारे लिए ही छोड़ गए अंत में उन्होंने आंख खोली और कहा गौतम को यह शब्द कह देना यह मैं उसके लिए कहे जा रहा हूं आज गौतम यहां नहीं है ये शब्द उसके लिए छोड़े जाता हूं क्या कहा उन्होंने गौतम पूछने लगा उन्होंने कहा हमको समझे नहीं जो कहा वो शब्द हम दोहरा देते हैं लेकिन हम समझे नहीं कि मतलब क्या उन्होंने इतना ही कहा कि गौतम तूने सब छोड़ दिया अब मुझे क्यों पकड़े ये बड़े अद्भुत शब्द हैं तूने सब छोड़ दिया अब मुझे क्यों पकड़े मुझे भी छोड़ और मुक्त हो जा और कहते हैं उसी क्षण गौतम को ज्ञान हुआ उसी क्षण ये शब्द सुन के ज्ञान हुआ उसे समझ में आ गई बात कि उसकी झंझट कहां रह गई थी सब तो छोड़ दिया था उसने लेकिन महावीर को पकड़ लिया था संसार छोड़ दिया था घाट पकड़ लिया था तीर्थंकर को पकड़ लिया था सदगुरु वही है जो पहले तुमसे सारा संसार छोड़ा दे और फिर स्वयं से भी तुमको छोड़ा दे महावीर निश्चित सदगुरु थे ऐसा वचन साधारण गुरु से नहीं निकल सकता साधारण गुरु तो फिक्र करते हैं कहीं चले मत जाना किसी और के पास मत पहुंच जाना मुझे छोड़ मत देना साधारण गुरु तो सब तरह से जकड़ते साधारण गुरु तो घबराया रहता है किसी से कहीं छोड़ना दे सदगुरु पूरी चेष्टा करता है कि पहले सब छोड़ दो फिर अंतता मुझे भी छोड़ देना ऐसा जैसे दिया जलता है तुमने देखा तो पहले तो ज्योति तेल को जलाती सारा तेल चुक जाता है फिर ज्योति बाती को जलाती फिर बाती चुक जाती फिर ज्योति बुझ जाती फिर ज्योति स्वयं को जला लेती पहले तेल जला देती फिर बाती जला देती फिर स्वयं को जला लेती फिर परम शून्य हो जाता ऐसा सदगुरु पहले संसार से छुड़ाता है संसार से छुड़ाने के लिए नए नए सिद्धांत देता है ध्यान देता है विचार देता है फिर जब संसार छूट जाता है तो इन सिद्धांतों और विचारों को छीनने लगता है फिर विधि विधान छीनने लगता है जब विधि विधान भी छूट जाता है तेल भी जल गया बाती भी जल गई तो आखिरी संदेश वही है जो महावीर का कि अब मुझे भी छोड़ दे अब ज्योति अपने को जला लेती और महाशून्य में लीन हो जाती घाट तो छोड़ने ही पड़ेंगे लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि घाट बुरे हैं तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि घाट छोड़ने पड़ेंगे तो ना कुछ खराबी घाट में कोई खराबी नहीं तुम्हारे पकड़ने में खराबी है। बुद्ध कहते थे कुछ लोग नदी पार किए मूढ़ थे या तो मूड़ कहो या पंडित कहो दोनों का मतलब एक ही होता है बुद्ध ने तो कहा है पंडित थे बकवासी थे विवादी थे शास्त्रार्थ करने में बड़े कुशल थे जब पांचों ने नदी पार की तो उन्होंने सोचा कि इस नाव ने हम पे बड़ी कृपा की अगर उस पार हम रह जाते और नाव न मिली होती तो जंगली जानवर हमें खा जाते इस नाव का हम पे बड़ा उपकार है इस नाव को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते तो उन्होंने नाव को सिर पर उठा लिया और बाजार में पहुंचे जब लोगों ने देखा इन आदमियों को सिर पर नाव को लिए तो भीड़ इकट्ठी हो गई उन्होंने पूछा कि भाई माचरा क्या है मामला क्या है नाव में तो बैठे लोग बहुत देखे लेकिन नाव लोगों पर बैठी पहली दफा देखी बात क्या है ये समाचार हो गया होगा सारा गांव इकट्ठा हो गया बनरसा ने यही तो परिभाषा की समाचार की किसी ने पूछा कि समाचार क्या है समाचार का क्या अर्थ होता है तो बनट साह कहा कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो यह कोई समाचार नहीं आदमी कुत्ते को काटे तो ये समाचार तो ना तो नाव नाव पर पर लोग देखे थे बहुत पहली दफा लोगों पर देखी तो समाचार ही हो गया सारा गांव इकट्ठा हो गया लोग पूछने लगे बात क्या है उन पांच मूढ़ पंडितों ने कहा बात क्या है इस नाव की हम पे बड़ी कृपा है धन्यवाद स्वरूप अब हम इसे सदा अपने सिर पर रखेंगे जंगली जानवर थे दूसरी तरफ अगर ये नाव हमें न ना मिलती तो हम खत्म हो गए होते हमारा जीवन इसी के कारण बचा है अब तो जीवन इसी की सेवा में लगा देंगे ये बात तो बड़ी ऊंची मालूम पड़ती है मगर मूढ़तापूर्ण है बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे मुझे नाव समझो मुझसे पार हो जाओ लेकिन मुझे सिर पे ढोने की कोई भी जरूरत नहीं घाट का अर्थ होता है जो हमें नदी से जोड़ दे साधारणता नदी और हमारे बीच फासला होता है हो सकता है कोई पहाड़ बीच में खड़ा हो उतुंग कगारे हो उनसे उतरना मुश्किल हो नदी तक पहुंचना मुश्किल हो घाट सुविधा बना देता है पत्थर का पटा हुआ घाट सीढ़ियां व्यवस्थित तो मैं नदी तक पहुंचा देता है लेकिन घाट नदी नहीं संप्रदाय धर्म तक पहुंचा देते लेकिन संप्रदाय धर्म नहीं फिर जिसे नदी में यात्रा करनी है जिसे धर्म में जाना है वो धीरे दीर धीरे संप्रदाय से मुक्त होने लगता है और भूल के भी ख्याल मत करना कि वो दुश्मन हो जाता है अनुग्रह तो बना ही रहता है जिस घाट में उतारा उसका अनुग्रह तो रहेगा ही उस घाट के बिना तो नदी से मिल ना सकते थे मगर अनुग्रह का यह अर्थ नहीं कि नाव को सिर पर ढो और अनुग्रह का यह भी अर्थ नहीं कि उस गांठ को छाती से पकड़ कर रुक जाओ जाना तो पार है लक्ष्य को मत भूलो साध्य को मत भूलो साधन को साध्य मत बना लो धर्म है साध्य संप्रदाय उस साध्य तक पहुंचाने के लिए छोटा सा मार्ग संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग पगडंडी जो प्रभु से जोड़ देती लेकिन जो जोड़ती है वही तोड़ भी सकती है अगर तुम उसे जोर से पकड़ लो गुरु पहुंचाता है गुरु अटका भी सकता है अगर तुम गुरु को जोर से पकड़ लो ऐसा ही समझो कि सीढ़ी पर चढ़ते हो चढ़ते हो तो ऊपर पहुंच जाओगे लेकिन अगर सीढ़ी पर ही बैठ कर रह जाओ और कहो कि इस सीढ़ी को मैं कैसे छोड़ सकता हूं तो तुम कैसे ऊपर पहुंचोगे चढ़े ना चढ़े बराबर हो गए घाट पर ही बैठ रहे तो घाट पर पहुंचे न पहुंचे बराबर हो गया घाट पर पहुंचने की सार्थकता तो तभी थी जब घाट छूट जाता नाव छूट जाती उस पार्क की यात्रा पर निकल जाती जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट इसमें कई बातें छिपी एक कि घाट बहुत हो सकते हैं नदी एक है। दो घाट मुर्दाए अपनी जगह पड़े रहते नदी बही चली जाती नदी सागर की तरफ जा रही नदी विराट की तरफ जा रही नदी प्रतिपल विराट में डूबती जा रही नदी गत्यात्मक है घाट पत्थर के जड़ उनमें कोई गति नहीं धर्म में बहाव है धर्म शाश्वत प्रवाह है और संप्रदाय जड़ होते रुक जाते जहां के तहां रह जाते महावीर जहां छोड़ गए थे अपने तीर्थ को वो वही वहीं वो इंच भर नहीं सरका और कहीं कोई उसे सरकाना दे थोड़ा यहां वहां जनि ने व्यवस्था कर रखी कि अब कोई पच्चीसवा तीर्थंकर नहीं हो सकता कोई और घाट ना बनाते घाट का इतना मोर है कि पच्चीस में तीर्थंकर को रोको कहीं पच्चीस में तीर्थंकर हो जाए तो फिर घाट का क्या होगा सिख दस गुरुओं पर रुक गए ग्यारह में से डरे हुए कि अगर ग्यारह मा आ जाए और कुछ हेर फेर कर दे ईसाई कहते हैं जीसस अकेले ही बेटे हैं परमात्मा के और कोई परमात्मा का बेटा नहीं ताकि कोई सुधार ना कर सके कोई तरमीम ना हो सके कोई संशोधन ना हो जाए घाट में कोई फर्क कर दे, दे, ना, ना कर दे इधर उधर सीढ़ियां ना लगा दे नई व्यवस्था ना कर दे घाट को बड़ा ना कर दे यहां से उखाड़ के नई जगह ना ले जाए कहे कि नई जगह ज्यादा सुविधा है जल थोड़ा है उतरना ज्यादा आसान है यहां तो नाव लगती वहां नाव की भी जरूरत नहीं होगी लोग पैदल भी उतर जा सकते हैं घुटने घुटने पानी है जो तैरना नहीं जान सकते वे भी उतर सकते कोई घाट को बदलना दे और कई दफा ऐसा हो जाता है कि नदी तो रास्ता बदल लेती और घाट अपनी जगह पड़े रह जाते हैं घाट तो रास्ता नहीं बदल सकते नदियां अक्सर रास्ता बदल लेती कभी वहां से नदी बहती थी जहां घाट है अब वहां से नदी नहीं बहती तो भी जो घाट को पकड़े बैठे वो वहीं बैठे वो ये भी नहीं देखते कि नदी कब की जा चुकी नदी यहां है ही नहीं जब महावीर ने जैन धर्म का घाट बनाया तब नदी वहां से बहती थी अब नहीं बहती पच्चीस सौ साल में नदी बहुत सरक गई जहां कृष्ण घाट बनाए गए थे नदी अब वहां से नहीं बहती नदी अब वहां से बहती जहां मैं तुमसे कह रहा हूं पच्चीस सौ साल बाद वहां भी नहीं बहेगी क्योंकि नदी का क्या भरोसा है? नदी रूपांतरित होती रहती ये जगत रूपांतरण है यहां परिवर्तन के सिवाय और कोई चीज स्थिर नहीं है सिर्फ परिवर्तन ही परिवर्तित नहीं होता और सब चीजें बदल जाती यहां अगर कोई एक तत्व शाश्वत है तो वह है परिवर्तन सतत परिवर्तन यहां कोई चीज ठहरी नहीं रहती सब बहाव है जहां जीसस छोड़ गए थे नदी को वहां नदी नहीं है अभी जीसस भी लौट के अगर आए और कहें कि अब मैं दूसरा घाट बनाता हूं तो ईसाई राजी ना होंगे वो कहेंगे ये हम कैसे मान सकते हम तो जो बन गया घाट उसी को पूजेंगे लोग घाट की पूजा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि पीछे लौट के भी नहीं देखते कि नदी वहां बहती है या नहीं सांप निकल जाता है उसकी कैचुली पड़ी रह गई उसी को लोग पूछते चले जाते इस्लाम कहता है आखिरी किताब आ गई कुरान में अब इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी क्यों डर अगर इसके बाद की जगह रखो कि कोई किताब आ सकती है तो फिर कोई दावेदार किताब ले आएगा तो अर्चन खड़ी होगी हो सकता है वो किताब कुरान के विपरीत जाए कुछ कुरान से भिन्न होगी ही विपरीत ना भी जाए तो भी भिन्न तो होगी ही क्योंकि चौदह सात सौ में दुनिया बदल गई सब हवा बदल गई लोगों के मन बदल गए लोगों के ढंग बदल गए जीवन नए रूप ले लिए लेकिन मुसलमान वहीं अटका है जहां कुरान रुक गई थी हिंदू वहां अटके जहां वेद रुक गए थे बौद्ध वहां अटके जहां बुद्ध रुक गए थे और इस बीच दुनिया बदलती चली जाती घाट का मोह खतरनाक है नदी के लिए घाट है घाट के लिए नदी नहीं और ध्यान रखना फिर दोहरा दू घाट जड़ है घाट जा नहीं सकता नदी के पीछे भाग नहीं सकता कि जहां नदी जाए वहीं घाट चला जाए और नदी जीवन है कहीं भी जा सकती है घाट तो खूटी जैसा है खूंटी से गाय बंधी है लेकिन गाय जीवन थे सड़क भी जा सकती मैंने सुना एक आदमी शराब पी हुए रात एक मिठाई के दुकानदार से कुछ मिठाई खरीदा उसे भूख लगी थी उसने एक रुपया दिया आठाने की मिठाई ली मिठाई खाई दुकानदार ने कहा कि भाई फुटकर पैसे नहीं तुम कल सुबह ले लेना सराबी ने सोचा कि बड़ी झंझट की बात हुई अब ये कल सुबह अगर बदल जाए या मैं ही भूल जाऊं कि कौन किस दुकान से तो कुछ ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि जिसका इसको तो पता ही ना हो नहीं तो ये उपाय बदल दे तो उसने चारों तरफ गौर से देखा देखा एक सांठ दुकान के सामने बैठा तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक जिस दुकान के सामने सांड बैठा है वही दुकान से मुझे आठाने कल सुबह लेने ऐसा खड़े होकर उसने कई दफे दोहरा लिया मंत्र पाठ कर लिया ताकि याद रह जाए सांड को भी गौर से देख लिया कि ठीक है किस तरह का सांड है काला चिट्टा इसकी पीठ पर है इस तरह का सांड के चारों तरफ घूम के देख लिया दूसरे दिन सुबह जब वो पहुंचा तो सांड एक नाईबाड़े के सामने बैठा उसने जाके एकदम नाई को गर्दन से पकड़ लिया उसने कहा हद हो गई आठाने के पीछे धंधा बदल दिया दुकान बदल दी पैसा बदल दिया जाति बदल दी अरे शर्म खाओ आठाने रखने थे रख लेते वो नाई तो कुछ समझाने के मामला क्या है ये तो बहुत मुश्किल से समझ में आया कि मामला क्या है अब साठ का कोई भरोसा थोड़ी ये सांड को ही शंकर जी के सामने बैठे पत्थर के नंदी थोड़ी कि वहीं के वहीं बैठे शंकर जी भी चले जाए तो भी वहीं बैठे रहेंगे जीवंत तो नदी और घाट में फर्क समझ लेना नदी तो जीवंत प्रवाह है अस्तित्व का ये रोज नए रूप लेता नई तरंगें उठती नए ढंग उठते घाट जड़े कभी काम के होते हैं कभी बे हो जाते हैं। कभी अर्थ के होते हैं कभी अनर्थ के हो जाते हैं। जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट बहुतेरे हैं घाट भेद भक्तन में नाना और भक्तों में बड़े भेद कोई ऐसे पूजता, कोई वैसे पूजता। पलटू कहते हैं कोई भगवान को देखता है पति के रूप में जैसे मीरा ने देखा कृष्ण के रूप में कि भगवान पति है तो पुकारती है कि सेज बिछाई है फूल बिछाए हैं तुम आओ मेरी सेज खाली कोई भगवान को देखता है बेटे के रूप में छोटे बच्चे के रूप में वात्सल्य भाव से जैसा सूरदास देखते हैं वो पैरों में घुंघर बांधे हुए पैजनिया बांधे हुए कृष्ण का रूप वह भी ठीक है सूफी उल्टा ही कर लिए हैं सूफी स्वयं को मानते हैं पति और परमात्मा को मानते हैं प्रेसी इसलिए उर्दू में जैसा प्रेम का काव्य पैदा हुआ किसी भाषा में पैदा नहीं हो सका क्योंकि जब परमात्मा को प्रेसी मान लिया तो बड़ी सुविधा हो गई काव्य के पैदा होने की तो सारा श्रंगार्ष सहजता से चला आया सूफी परमात्मा को कहते हैं प्रेसी स्वयं को मानते प्रेमी यह भी ठीक है किस भांति प्रेम सद्धे बात उतनी असली बात प्रेम है किस गांठ से तुम उतरते हो पति की तरह पत्नी की तरह फिर रामकृष्ण ने वो भगवान को मां की तरह मानते सूरदास स्वयं तो मां की जगह है या पिता की जगह हैं कृष्ण उनके छोटे से पैजन या बांधे नाचते फिरते सूरदास के कृष्ण कभी बड़े नहीं होते वो छोटे रहते ठीक उन्हें उससे ही समाधि लग गई रामकृष्ण के परमात्मा मां के रूप में प्रकट हुए उन्हें उससे समाधि लग गई सूफी फकीरों ने परमात्मा में प्रेसी को देखा मजनू और लैला की कहानी सूफी कहानी वो प्रतीक है मजनू यानी परमात्मा का खोजी लैला यानी वो छिपा हुआ परमात्मा जो मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं खोजो और खोजो और अनंत यात्रा करनी पड़ती तब कहीं मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है बड़ी विरह की यात्रा है बड़े विरह के आंसू रोने पड़ते बहुतेरे हैं घाट भेद भक्तन में नाना जो जेही संगत परा तही के हाथ बिकाना बड़ा प्यारा वचन है यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किसकी संगत में पड़ गए महावीर से मिलना हो गया तो महावीर का घाट तुम्हें जट जाएगा और बुद्ध से मिलना हो गया तो बुद्ध का घाट तुम्हें जट जाएगा और कृष्ण से मिलना हो गया तो कृष्ण का घाट तुम्हें जिज जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो गया जिसने पा लिया है तो उसकी मौजूदगी वो जो भी कहता है उसकी सच्चाई का प्रमाण बन जाएगी जो जी संगत परा ताही के हाथ बिकाना शिष्य का यही अर्थ होता है किसी के हाथ बिक गए किसी के हाथ में समर्पित हो गए किसी को कह दिया कि तुम पकड़ो यह हाथ अब मेरा अपनी तरफ से बहुत कर चुका है अपनी तरफ से जो भी किया गलत हुआ अपनी तरफ से जहां गया गलत जगह पहुंचा अपनी तरफ से कुछ हल होता नहीं अब तो मेरा हाथ पकड़ो अपनी बुद्धि को तुम्हारे चरणों में रखता हूं और तुम्हारी बुद्धि से चलूंगा शिष्य का अर्थ होता है अब गुरु की छाया बनूंगा अब गुरु को अपने अंतरतम में उतारूंगा और मजा यह है कि अगर तुम बुद्ध के पास होते तो बुद्ध की बात जत जाती और कृष्ण के पास होते कृष्ण की बात जत जाती क्योंकि दोनों की बात ही सच है क्योंकि बात के पीछे खड़ी हुई जो ज्योति है सच्चाई का प्रमाण उसमें बात में कुछ नहीं रखा है अगर तुम सूफियों के संगत में पड़ गए तो परमात्मा प्रेसी की तरह दिखाई पड़ने लगेगी और अगर तुम भक्तों की संगत में पड़ गए तो तुम प्रेसी हो जाओगे और परमात्मा पतिरूप हो जाएगा ये तो भाषा के भेद हैं ये तो भक्तों के भेद हैं और सब भेदों में एक ही अभेद छिपा हुआ है जो जे ही संगत परा ताही के हाथ बिकाना चाहे जैसे करे भक्ति सब नाम ही केरी फिर भक्ति तुम कैसी ही करो है तो उसी एक की उस एक नाम की उस एक की ही भक्ति है इसलिए सवाल ये नहीं तुम कैसे करते है? तुम्हारी विधि क्या है ये सवाल नहीं तुम्हारा हृदय विधि में होना चाहिए बस तुम परमात्मा को इस तरह पुकारो कि वो मेरा पति है लेकिन पुकार सच्ची हो पति कह के पुकारते हो कि परमात्मा को पत्नी कहके पुकारते हो कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क इस बात से पड़ता है कि पुकारते हो या ऐसे ही ऊपर ऊपर आवाज जगा रहा है और भीतर भीतर बचना चाहते हो पुकार उठी है हार्दिक है तुम्हारे हृदय की धड़कन तुम्हारी पुकार में है तुम्हारी पुकार तुम्हारी प्यास है कुतूहल तो नहीं है मात्र जिज्ञासा तो नहीं है मुमुक्षा है तुम दांव पर लगाना चाहते हो सब कुछ अगर परमात्मा कहे कि मैं तैयार हूं मिलने को लेकिन एक ही शर्त है मेरी कि तू अपने को खोने को तैयार है तो तुम खोने को तैयार हो या तुम बहाने करोगे तुम कहोगे कि बात तो ठीक है मैं आऊंगा कल जरा सोच लू पत्नी बच्चों को भी पूछ लू फिर और भी पच्चीस धंधे हैं उनको निपटाऊं जीसस से किसी ने पूछा क्या परमात्मा के राज्य की सदा बात करते हैं ये क्या है परमात्मा का राज्य ये कैसा है परमात्मा का राज्य जीसस ने कहा ऐसा ऐसा है परमात्मा का राज जैसे एक धनी आदमी ने अपनी बेटी की शादी के उत्सव में एक भोज दिया उसने नगर के जो भी प्रतिष्ठित लोग थे सभी को निमंत्रित किया उसने भोज की बड़ी तैयारियां की बड़े सुस्वादु भोजन बनाए उसकी एक ही बेटी थी और वो सच में ही उस भोज को एक महोत्सव बनाना चाहता था ऐसा कि याददास्त रह जाए लेकिन जब संदेश वाहक वापिस लौटा और उसने पूछा कि अतिथि अब तक आए नहीं बात क्या है तो संदेश वाहक ने कहा मैं दुखी हूं क्षमा करे गांव का जो सबसे धनी आदमी है उसने कहा कि असंभव है मेरा आना क्योंकि आज ही मेरे घर मेहमान आ गए और मैं उनकी सेवा में उलझाऊं दूसरे अतिथि को जिसको आपने बुलवाया था उसने कहा कि मुझे क्षमा करें कल अदालत में मेरा मुकदमा है और मैं उसकी तैयारी में लगाऊ और मुकदमा भारी है जीत हाथ पर मेरी जिंदगी निर्भर है अभी मैं उत्सव मनाने की भावदशा में नहीं हूं मेरे आना ठीक नहीं होगा मेरा चित्त अभी जाऊंगा तो वहां नहीं होगा तीसरे ने कहा कि मैं अपने खेत में उलझाऊं फसल काटने का समय है और अभी एक दिन की भी देरी हो जाएगी तो फसल सड़ जाएगी मैं नहीं आ सकता हूं रात दिन काम चल रहा है और मैं यहां से दो चार घंटे को भी जाऊं तो मजदूर रुक जाते हैं काम बंद हो जाता है अभी कहां सोना अभी कहां खाना अभी कैसा उत्सव ऐसे ही सभी अतिथियों ने अनेक अनेक कारण बताए हैं और आने से क्षमा मांगी वो धनी आदमी तो बहुत दुखी हुआ उसने कहा फिर क्या होगा भोज तैयार हो गया है स्टेबल पर थालियां लगा दी गई हैं क्या मैं बिना अतिथियों के इस उत्सव को मनाऊं तब तुम जाओ राह पर जो भी तुम्हें मिल जाए उन्हीं को पकड़ लाओ जो मिल जाए उन्हें पकड़ लाओ अब इसकी फिक्र मत करो कि वो खास व्यक्ति हो राहगीर हो अजनबी हो भिकमंगे हो, जो मिल जाए उन्हें ले आओ जीसस ने कहा कोई भी लोग पकड़ के बुला लिए गए बोझ तो हुआ जीसस ने कहा कि ऐसा ही है परमात्मा का राज परमात्मा तुम्हें संदेश भेजता है लेकिन तुम बहाने कर जाते हो कभी तुम कहते हो आज ये उलझन है कभी तुम कहते हो कल वह उलझन है परमात्मा के संदेश तुम सुनते नहीं और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिन्हें बुलाया जाता है वो नहीं पहुंचते और जिन्हें नहीं बुलाया गया था वे पहुंच जाते अक्सर ऐसा हो जाता है तो जीसस कहते थे इस बार मत चूकना मैं फिर आया हूं उसी परमात्मा की तरफ से संदेश लेकर कि भोज तैयार है उत्सव होने को है मैं तुम्हें बुलाने आया हूं मैं भोज का निमंत्रण देने आया हूं तुम बहाने मत करना भोज तो होकर रहेगा कोई ना कोई सम्मिलित होगा तुम्हारे ना आने से भोज नहीं रुकेगा याद रखना लेकिन तुम अगर बहाने किए तो तुम वंचित रह जाओगे चाहे जैसी करे भक्ति सब नाम ही केरी फर्क तो नाम ही है कोई राम पुकारता है कोई अल्लाह पुकारता है मगर जिसको हम पुकारते हैं राम और अल्लाह से वो एक ही है इसलिए भक्त उसको नाम स्मरण कहते हैं तुमने इस पर कभी ख्याल किया नाम स्मरण क्यों भक्त कहते हैं नाम स्मरण नहीं कहते राम स्मरण नहीं कहते अल्लाह स्मरण कहते हैं नाम स्मरण क्योंकि नाम में सब नाम आ गए हिंदुओं के शास्त्र विष्णु सहस्रनाम में एक हजार नाम है वो सब आ गए मुसलमानों में सैकड़ों नाम है परमात्मा के वे सब आ गए ईसाइयों के यहूदियों के दुनिया में कितने नामों से परमात्मा को नहीं पुकारा गया है भक्त कहते हैं नाम स्मरण ये बड़ी खूबी की बात है अगर कहें राम स्मरण तो सीमित हो गई बात तो फिर उन्होंने एक नाम चुन लिया फिर और नाम इंकार कर दिए भक्त कहते हैं नाम स्मरण सब नाम उसके किसी नाम से पुकारो किसी भांति पुकारो पुकार सच्ची होनी चाहिए इसलिए तो कहते हैं बाल्मीकि भूल गए और राम राम न जप के जब के मरा मरा जपते रहे और मरा मरा जप के ही उस परम गति को पा गए क्या जपते हो इससे फर्क नहीं पड़ता कैसे जपते हो गुण क्या है तुम्हारे जपने का तुम्हारा जप तुम्हारे प्राणों के अंतरतम से प्रकट होता है प्लास्टिक का फूल तो नहीं है ऊपर से चिपका दिया असली गुलाब का फूल है जड़ों से आता है रस लेता पृथ्वी से ऐसे तुम्हारा जब नाम स्मरण हृदय से रस लेकर आता है असली होता है तुम में खिलता है उधार नहीं होता राम नाम की चदरिया ओढ़ने की बात नहीं है जब तक राम तुम्हारे आत्मा से ना उठे चाहे जैसी करे भक्ति इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जैसी मर्जी हो करना अपना ढंग खोज लेना भक्ति का कोई स्टैंडर्ड ढंग नहीं है कोई सरकारी ढंग नहीं है कि इसी ढंग से करोगे तो ही भक्ति पूरी होगी तुम्हारी जैसी मौज हो इसलिए तो कोई पत्थर के किनारे बैठकर राह के किनारे रखे पत्थर के पास बैठ के भक्ति कर लेता है ये पत्थर ही है औरों के लिए लेकिन जिसने भक्तिभाव से उस पर दो फूल चढ़ा दिए उसके लिए भगवान है हिंदू इसमें बड़े कुशल कोई भी पत्थर को अनगढ़ पत्थर को पोत देते सेंदूर से वो हनुमान जी हो गए पश्चिम के लोग चकित होते हैं कि बढ़ा हैरानी की बात है अभी ये पत्थर था इन्होंने इसको लाल रंग से पोत दिया दो फूल चढ़ा दिए नाक कान का कुछ पता ना हाथ का कुछ पता भगवान हो गए मगर समझो हिंदुओं की बात भगवान आंख कान हाथ में थोड़ी कोई बड़ा मूर्तिकार इस पत्थर को बनाएगा तब ये भगवान बनेंगे तुम समझते हो नहीं भगवान बनते भाव से मूर्तिकार मूर्ति बना देगा भगवान थोड़ी बना सकता है अगर मूर्तिकार का भाव ही ना हो एक गांव में मैं ठहरा उस गांव में एक मंदिर बन रहा था अक्सर जैसा होता है संगमरमर के कारीगर अक्सर मुसलमान होते तो मुसलमान उस मंदिर को बना रहे थे मंदिर में मूर्ति खोदी जा रही थी वो भी मुसलमान कारीगर खोद रहे थे मंदिर को बनाने वाले के घर में मेहमान था वो मुझे लेके दिखाने गया कि जरा आप देख लें मैंने उससे पूछा कि तुम एक बात समझते हो जो लोग इस मंदिर की मूर्ति बना रहे हैं उनका कोई भाव तो है नहीं ये मुसलमान है इन्हें मौका मिले तो यही तोड़ जाएंगे आके इस मूर्ति को इनका कोई भाव तो है नहीं तुमने इनसे कभी पूछा ये मूर्ति तो बना देंगे ये सच है मगर भाव कहां से डालोगे वो थोड़े हैरान हुए उन्होंने कहा बात तो आप ठीक कहती हैं हमने सोची नहीं लाखों रुपए लगा दिए इस मंदिर पर ये तो पूरे मंदिर मुसलमानों ने बनाया ये सभी कारीगर यहां मुसलमान हैं इसमें तो पत्थर पत्थर इन्होंने लगाया ये तो बड़ी भूल चूक हो गई आपने बड़ी देर से कहा हिंदुओं का ढंग ज्यादा सरल सुगम वो कहते हैं भाव से पत्थर भगवान हो जाता और भाव ना हो तो भगवान पुनः पत्थर हो जाते है कैसे तुम करते हो भक्ति तुम्हारे विधि विधान में कुछ अर्थ नहीं है तुम जिसमें भी परिपूर्ण रस से डूब जाओ वही भक्ति है मोजिस एक जंगल से गुजरते और एक आदमी को प्रार्थना करते देखते हैं गड़रिया गरीब आदमी फटे चिथड़े पहने हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है महीनों से नहाया नहीं होगा ऐसी दुर्गंध आ रही अब भेड़ों के पास रहना हो तो नहा धोकर रह भी नहीं सकते दुर्गंध का अभ्यास करना होता बड़ी दुर्गंध आ रही उस आदमी से भेड़ की दुर्गंध आ रही चारों तरफ भेड़े में आ रही और वो बैठा वहीं प्रार्थना कर रहा है वो क्या कह रहा है वो भी बड़े मजे की बात है मोजिद ने खड़े होकर सुना वो बहुत हैरान हुए उन्होंने बहुत प्रार्थना करने वाले देखे थे ऐसा आदमी नहीं देखा वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान तू एक दफे मुझे बुला ले ऐसी तेरी सेवा करूंगा कि तू भी खुश हो जाएगा पांव दबाने में, में मेरा कोई शानी नहीं पैर तो मैं ऐसे दबाता हूं तेरा भी दिल बाग बाग हो जाए और तुझे घिस घिस नहलाऊंगा और तेरे सिर में जुएं पड़ गए होंगे तो उनको भी सफाई कर दूंगा अब उसके बेचारे के मैं पड़े होंगे तो स्वभावता आदमी अपनी ही धारणा तो भगवान से सोचेगा तेरे जुएं पड़ गए होंगे वो भी बीन दूंगा पिस्सू इत्यादि तेरे शरीर पर चढ़ जाते होंगे पता नहीं कोई फिक्र तेरी करता कि नहीं करता मौज तो बर्दाश्त के बाहर हो गया कि आदमी क्या कह रहा है और कहा मैं रोटी भी अच्छी बनाता हूँ सब्जी भी अच्छी बनाता रोज भोजन भी बना दूंगा थका मंद आएगा पैर भी दाब दूंगा नहला भी दूंगा तो एक दफा मुझे मौका तो दे की बर्दाश्त के बाहर हो गया जब उसने कहा कि जुए तेरे बीन दूंगा और तेरे शरीर पे गंदगी जम गई होगी घिस घिस के साफ कर दूंगा इत्यादि तो पड़ी जाते पता नहीं कोई तेरी वहां फिक्र करता है कि नहीं मोजिज ने कहा चुप चुप सैतान तू क्या बातें कर रहा है तू किससे बातें कर रहा है भगवान से और उस की आंख से आंसू बहुत वह आदमी तो डर गया उसने कहा कि मुझे क्षमा करे कोई गलती बात कही मोहिज ने कहा गलती बात और क्या गलती हो सकती भगवान को जुए पड़ गए हो गए उसका कोई पैर दबाने वाला नहीं उसको कोई भोजन बनाने वाले तू भोजन बनाएगा और तू उसे घिस घिस धोएगा तूने बात क्या समझी भगवान कोई गड़रिया है वो गड़रिया रोने लगा उसने मोहज के पैर पकड़ लिए उसने कहा मुझे क्षमा करो मुझे क्या पता मैं तो बेपढ़ा लिखा गंवार हूं शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं अक्षर सीखा नहीं कभी यहीं पहाड़ पर इसी जंगल में भेड़ों के साथ ही रहूं भेड़िया हूं मुझे रामा कर दो अब कभी ऐसी भूल ना करूंगा मगर मुझे ठीक ठीक प्रार्थना समझा दो तो मोजिदों से ठीक ठीक प्रार्थना समझाई वो आदमी कहने लगा ये तो बहुत कठिन ये तो मैं भूल ही जाऊंगा ये तो मैं याद ही ना रख सकूंगा फिर से दोहरा दो फिर से मोजिद ने दोहरा दी वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे मन में कि एक आदमी को राह पर ले आए भटके हुए को वो आदमी फिर बोला कि एक दफ़ा और दोहरा दो वो भी दोहरा दी और जब मोजिज़ जंगल की तरफ अपने रास्ते बजाने लगे बड़े प्रसन्न भाव से तो उन्होंने बड़े जोर की आवाज़ में गर्जना सुनी आकाश में और भगवान की आवाज़ आई कि मोजिज़ मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना तूने तो तो तोड़ना शुरू कर दिया अभी गडरिए की घबराने की बात थी अब मोजे घबरा के बैठ गए हाथ पर कपने लगे उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप मैंने तोड़ दिया मैंने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई परमात्मा ने कहा ठीक ठीक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है ठीक शब्द ठीक उच्चारण ठीक भाषा ठीक प्रार्थना का अर्थ होता है हार्दिक वह आदमी अब कभी ठीक प्रार्थना ना कर पाएगा तो उन्हें सदा के लिए तोड़ दिया उसकी प्रार्थना से मैं बड़ा खुश था वह आदमी बड़ा सच्चा था वह आदमी बड़े हृदय से यह बातें कहता कहता था रोज कहता था रोज मैं उसकी प्रतीक्षा करता था रोज कि कब गलिया प्रार्थना करेगा ऐसे तो तेरे जैसे बहुत लोग प्रार्थना करते उनकी प्रार्थना कि मैं प्रतीक्षा नहीं करता वो तो बंदी मधाई पिटी पिटाई बातें वो रोज वही वही कहते रहते हैं यह आदमी हृदय से कहता था यह आदमी ऐसे कहता था जैसा प्रेमी कहता है और फिर बेचारा गड़रिया है तो गलरिया की भाषा बोलता है तू वापस जा उससे क्षमा मांग उसके पैर छू और उसे राजी करके वो जैसा करता था वैसा ही करे तेरी प्रार्थना वापस ले ये यहूदी कथा बड़ी प्यारी है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शब्द क्या है से ही फर्क पड़ता है कि तुम क्या हो तुम्हारे आंसू सम्मिलित होने चाहिए तुम्हारे शब्दों में जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे आंसुओं से गीले होते तब उनमें हजार हजार फूल खिल जाते चाहे जैसी करे भक्ति सब नाम ही केरी जाकी जैसी बूझ मारक सो तेसी हैरी और जिसकी जैसी समझ वो वैसा मार्ग खोज लेता अपने अपने देखने के ढंग इश्क फानी न हुस्न फानी है इनका हर लम्हा जाविदानी है देख रिंदों पे इतना तान न कर देख रुत किस कदर सुहानी न तो प्रेम क्षण भंगुर है और न सौंदर्य क्षण भंगुर है इश्क फानी न हुस्न फानी है इनका हर लम्हा जाविदानी प्रेम का और सौंदर्य का हर क्षण शाश्वत है सनातन है अमर है ये एक देखने का ढंग है एक देखने का ढंग है कि सौंदर्य क्षण भंगुर और एक देखने का ढंग ये भी है कि सौंदर्य शाश्वत एक देखने का ढंग है कि प्रेम में क्या रखा है राग और एक देखने का ढंग है कि प्रेम में प्रार्थना छुपी परमात्मा छिपा यह सब ढंग की बात है अलग अलग बूझ देख रिंदों पे इतना तैयार न कर और शराबियों को इतना बुरा मत कह क्योंकि शराबें भी बहुत तरह की हैं तरह तरह की हैं रिंद भी तरह तरह की हैं कोई परमात्मा को पी के रिंद हो जाता है शराबी हो जाता कोई प्रार्थना में डूब के शराब में डूब जाता है देख रिंदों पे इतना तैन न कर हृदयों का इतना विरोध मत कर इतनी निंदा मत कर इतना व्यंग मत कर देख रुत किस कदर सोहानी झांक किस कदर वसंत उनके भीतर आया है, देखने की बात है सदा स्मरण रखना ये जो मोजेज ने इस गरड़ियों को रोक दिया वो गरड़िए के जूतों में पैर डाल के खड़े न हो सके वो गरड़िए के हृदय में प्रविष्ट होके ना देख सके उन्होंने अपनी बूझ का उपयोग किया उस आदमी की आंख के पीछे जाके ना देखा उस आदमी में न झांका दूसरे की न तो निंदा करना न दूसरे का खंडन करना कौन जाने मोजिश से भूल हो सकती मोजिस जैसे आदमी से भूल हो सकती तो साधारण आदमी की बात ही क्या राह पर डोलते शराबी को भी निंदा मत करना कौन जाने उसने अंगूरों से ढलने वाली शराब न पी हो उसने आत्मा से बहने वाली शराब पी ली हो सूफी भी उसी मस्ती में चलते हैं जैसे शराबी चलता है और कोई अगर किसी स्त्री का सौंदर्य देख के ठिटक के खड़ा हो जाए तो ऐसा ही मत समझ लेना कि पापी है क्योंकि ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने हर सौंदर्य में परमात्मा का सौंदर्य देखा है जिन्होंने हर रूप में उसी का रूप देखा है जिन्हें हर मुस्कराहट में उसी की मुस्कराहट देखी तो तुम दूसरे का निर्णय मत करना जाकी जैसी बूझ मारगसो तैसी हेरी फिर जिसकी जैसी बूझ हो जैसी समझ हो वैसा अपना मार्ग खोज लेता है फर्क क्या पड़ सकता है बहुत से बहुत इतनी फर्क पड़ सकता है फेर खाए एक गए एक हो एक ठो गए ताबी कोई जल्दी पहुंच गया कोई थोड़ा चक्कर के रास्ते से गया इतनी फर्क पड़ सकता है ये प्यारा वचन सुनते हो पलटू कहते हैं बेदी क्या पड़ने वाला है कोई जरा जल्दी चला जाएगा बहुत से बहुत इतनी हो सकता है कोई जरा देर से गया मेरे एक मित्र हैं वो कभी हवाई जहाज से नहीं चलते बहुत पैसे वाले हैं लेकिन हवाई जहाज से नहीं चलते हवाई जहाज की तो बात दूसरी वो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से भी नहीं चलते वो बिल्कुल बैलगाड़ी से चलने वाली ढंग की पैसेंजर गाड़ी खोजते, एक दफा मेरे साथ दिल्ली तक यात्रा की तो तीन दिन लग गए पहुंचते वो कहने लगे एक दफा मेरे ढंग से भी तो चलो और मुझे उनका ढंग भी समझ में आया बात तो मेरी समझ में आई कि बात ठीक कहते वो कहते हवाई जहाज पर उड़े नागपुर से सीधे दिल्ली पहुंच गए तो बीच की यात्रा का मजा ही नहीं मिला बीच में कितने वृक्ष आए कितनी नदियां आई कितने पहाड़ आए कितने लोग गुजरे कितनी स्टेशनें गुजरी उनका सब मजा चूक गए वो कहते एक्सप्रेस गाड़ी भी अपने को नहीं जमती ऐसी क्या आपाधाप ही हम कोई गरीब थोड़ी है उन्होंने मुझसे कहा ये बात मुझे जची वो कहने ले हम कोई गरीब थोड़ी है समय की कोई इतनी गरीबी कि बस एक दिन में पहुंच जाए सुविधा से चलेंगे आप मेरे साथ एक दफा मेरे ढंग से चलो मैं उनके साथ गया और वो यात्रा अनूठी थी हर स्टेशन पर उनकी पहचान थी क्योंकि वो उसी पैसेंजर से चलते किसी किसी दुकान से बजिए खरीद लाते कहीं से दूध खरीद लाए उन्हें पता था कि किस स्टेशन पर सबसे अच्छा दूध किस स्टेशन पर सबसे अच्छे बजिए किस स्टेशन पर अच्छा केला कहा क्या मिलता है उनको सब पता था वो उनका जैसे घर ही था वहां से पूरी यात्रा और गाड़ी खड़ी है घंटों और वो बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं मुझे लगा कि उनकी बात में भी सच्चाई है वह भी एक ढंग है मंजिल पे पहुंचने में कुछ लोग उत्सुक होते हैं कुछ लोग यात्रा में भी उत्सुक होते हैं कहते हैं ना कि मिलने में तो मजा है इंतजार में भी पलटू कहते हैं फेर खाए एक गए ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा थोड़ी देर से कोई जाएगा कान इधर से पकड़ा कि इधर से पकड़ा तुम किसी की छेड़खानी मत करो तुम किसी का खंडन मत करो तुम किसी को जबरदस्ती अपने घाट पर लाने की चेष्टा मत करो चलो उसके घाट से पाठ थोड़ा बड़ा है नदी का थोड़ी देर से जाएगी नाव लेकिन अगर उसे यही मौज है तो जाने दो शाश्वत है समय पड़ा कोई जल्दी नहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं फेर खाए गए एक ठो गए सिताबी कोई जल्दी पहुंच गया कोई जरा देर से पहुंचा पहुंच गए असली बात पहुंचना आखिर पहुंचे रहे दिन दस भई खराबी पलटू कहते हैं बहुत से बहुत यही होगी कि दस दिन किसी को ज्यादा संसार में रहना पड़ा और कोई दस दिन पहले पहुंच गया दंदिस दस दिन किसी को ज्यादा चक्कर काटना पड़ा कोई दस दिन जल्दी पहुंच गया पलटू एक है टेकना जैतिक भेस ते बाट इसलिए पलटू कहते हैं अपने संप्रदाय की जिद मत करना आग्रह मत करना पलटू एक है टेकना इसलिए सांप्रदायिक वृत्ति मत रखना जैतिक भेष ते बाट जितने लोग हैं जितने वेश हैं उतने घाट हैं जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट लेह परोसिन झोपड़ा नित उठ बाढ़त रार तो पहले तो कहा सांप्रदायिक वृत्ति मत रखना अपने ही ढंग से सारी दुनिया को चलाने की चेष्टा में मत पड़ना वह भी अहंकार है और अहंकार से उपद्रव पैदा होते अहंकार छूटे तो बहुत उपद्रव छूटने शुरू हो जाते अब दूसरा सूत्र वो कहते हैं और उपद्रव भी छोड़ो संप्रदाय की अस्मिता छोड़ी अहंकार छोड़ा और उपद्रव भी छोड़ो लेव परोसन झोपड़ा नित उठ बाढ़त रार इस वचन का अर्थ जीसस के वचन में है इस अर्थ इसकी व्याख्या जीसस कहते हैं कोई अगर तुम्हारा कोट छीने तो उसे कमीज भी दे दो खूब मजे की बात जीसस ने कही और कोई तुमसे कहे एक मील मेरा बोझ ढो तो दो मील उसके साथ चले जाना और कोई तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे तो दायां भी उसके सामने कर देना झगड़ा खड़ा मत करो उसको मजा आ रहा है चांटा मारने में एक गाल पे मार लिया दूसरा भी कर देना कि भाई तो दूसरे पर भी मार ले कोर्ट तो तूने ले लिया कहीं संकोच बस कमीच ना मांगता हो यह कमीच भी ले ले मगर झगड़ा खड़ा मत करना लेहू पड़ोसिन झोपड़ा। पलटू कहते हैं पड़ोसी अगर झंझट करते हो तो उनसे कहना कि ये मेरा झोपड़ा भी तुम ही संभाल लो लेहू पड़ोसिन झोपड़ा नित उठ बाढ़त रार ऐसे घर में क्या रहना जहां सुबह रोज रोज उठ के झगड़ा खड़ा होता हो यह घर तुम ही संभाल लो ये पड़ोसियों को ही दे देना नित उठ बाढ़त रार का सरवरी कीजिए रोज की झंझट कौन ले ये रोज का झगड़ा कौन ले प्रतिस्पर्धा हम ना करेंगे काहे को सुरवरी कीजिए हम क्यों किसी की बराबरी करें हम क्यों स्पर्धा करें क्यों तुलना करें क्यों संघर्ष लें इस संसार में सभी छिन जाना है तो पकड़ने का इतना आग्रह क्यों करें और जिसका पकड़ने का आग्रह चला गया उसके सारे झगड़े चले गए झगड़ा ही क्या है जर जोरू जमीन झगड़ा क्या है पकड़ने में मेरा जहां मेरा आया वहां झगड़ा आया जहां मेरा आया वहां संसार आया पलटू कहते हैं इसमें कुछ सार नहीं यहां तो सब छीन ही जाएगा मौत आज नहीं कल आएगी सब छीन लेगी नित उठ बाढ़त रार को सरवरी कीजिए तजिए ऐसा संग देश चली दूसर लीजे ऐसा संग सांस छोड़ दो दूसरा देश खोज लो दूसरे जीवन का ढंग खोज लो दूसरे आयाम पर ची वह जो दूसरा देश है वही संन्यास है एक संसारी का ढंग है लड़ो जूझो स्पर्धा करो एक संन्यासी का ढंग है लड़ना नहीं जूझना नहीं स्पर्धा नहीं संघर्ष के जो बाहर हो गया जो कहता है मेरा कोई द्वंद्व नहीं निर्द जो हो गया वही है दूसरा देश ए, एहले कर्म नहीं मैसायल रस्ते पे यूं ही खड़ा हुआ हूं अब सिकवा ए संगो खिस्त कैसा जब तेरी गली में आ गया हूं ए अहले कर्म नहीं मैं साइल सन्यासी को लोग भिक्मंगा समझ लेते सोचते हैं इसके पास कुछ भी नहीं बात उल्टी संसारी भिक्मंगा है, उसके पास कुछ भी नहीं और जो भी है वो भी छिन जाएगा आज नहीं कल आज नहीं कल छिन ही जाने वाला है थोड़ी देर की मालकीयत है किसी की अमानत है वो वापस ले लेगा तुम नाहक की गरूर में इतरा रहे हो सन्यासी भिकमंगा नहीं है ये पंक्ति अच्छी है अहले करम नहीं मसायल हे दयालु पुरसो मैं कोई भिकारी नहीं हूं रस्ते पे यू ही खड़ा हुआ हूं रास्ते पे यूं ही खड़ा हुआ हूं आप नाहक मुझ पर दया करने की कोशिश ना करें अब सिकवा ऐसो खिसत कैसा जब तेरी गली में आ गया हूं असन्यासी कहता है अब किससे मांगना है कैसा शिकवा कैसी शिकायत जब परमात्मा की गली में आके खड़ा हो गया हूं तब तो छोटी मोटी बातों का मांगने का कोई सवाल ही नहीं है ईट पत्थर की कौन शिकायत करता है अब उसका आसमान ऊपर उसकी जमीन नीचे अब तो जहा हूं उसी की गली है प्यारे की गली में आ गया हूं ते तो ऐसा संग देश चल दूसर लीजिए ख्याल रखना देश से मतलब यह नहीं है कि तुम यहां से भाग के किसी दूसरे देश चले जाओ उससे तो कुछ फर्क ना पड़ेगा मैंने सुना है कौआ भागा जा रहा था और एक कोयल ने पूछा ती चाचा कहां जा रहे हो उस कौआ ने कहा दूसरे देश जाते क्योंकि इस देश में हमारे गीत को कोई पसंद नहीं करता कोयल ने कहा दूसरे देश में भी यही हालत होगी तुम्हारा गीत ऐसा है दूसरे देश में भी कोई पसंद ना करेगा गीत बदलो अपना देश बदलने से क्या होगा तो ध्यान रखना पलटू ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे देश चले जाओ पलटू ये कह रहे हैं कि दूसरे अंतर प्रदेश में प्रवेश कर जाओ भीतर देश बदल लो भीतर आकाश बदल लो ये जो संसारी का छोटा सा छुद्र झोपड़ा बना रखा है इसको छोड़ो ये जो भीतर संसारी का मोह बना रखा है इसको तोड़ो खुला आकाश भीतर आने दो जीवन है दिनचारी काहे को काजे रोसा ये चार दिन की जिंदगी है इसमें झगड़ा फसाद अदालत मुकदमा सिर फोड़ा फाड़ी इतना रोस इतना क्रोध जीवन है दिन चार ऐसे ही बीत जाते हैं दिन ये चार दिन ज्यादा देर लगते नहीं दो आरजू में बीत गए दो इंतजारी में दो मांगने में बीत जाते हैं दो प्रतीक्षा में बीत जाते हैं चार ही दिन इन चार दिन के लिए कितना रोस हम कर लेते हैं तजिए सब जंजाल नाम के करो भरोसा जंजाल छोड़ो झगड़े छोड़ो स्पर्धा छोड़ो उस एक के नाम का भरोसा करो हमारा भरोसा बहुत चीजों पर है मकान पर दुकान पर धन पर पद प्रतिष्ठा पर हजारों चीजों पर हमारा भरोसा है क्योंकि हमारा भरोसा हजारों चीजों पर हमारी आत्मा हजार खंडों में टूट गई एक पर भरोसा हो तो आत्मा अखंड हो जाती तुम्हारे जितनी चीजों पर भरोसा होगा उतने ही तुम्हारे जीवन में खंड होंगे तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तुम बिखर जाओगे जिये सब जंजाल नाम के करो भरोसा साधारण आदमी भीड़ तुम्हारे भीतर एक आत्मा भी कहा मशरफ के बगैर जल रहा हूं मैं सोने मकान का दिया हूं मंजिल न कोई ज्यादा फिर भी आसोबे सफर में मुब्तला हूं मशरफ के बगैर जल रहा हूं कोई कारण नहीं है तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है कोई दिशा नहीं कोई औचित्य नहीं है कि क्यों जी रहे हो मशरफ के बगैर जल रहा हूं बिना किसी औचित्य के जल रहा हूं मैं सुने मकान का दिया हूं साधारण आदमी सुने मकान का दिया है जल रहा है। कोई अर्थ नहीं जलने में जल जल के मिट रहा है जल्दी बुझेगा जिंदगी हमारी जल जल के बुझ जाती मौत में क्या परिणाम क्या हाथ आता है मशरफ के बगैर जल रहा हूं मैं सुने मकान का दिया हूं मंजिल न कोई ज्यादा फिर भी न कोई लक्ष्य है कहीं और न कोई मार्ग है बे सफर में मुब्तला हूं लेकिन रास्ते की हजारों झंझटों में उलझा हुआ हूं न तो कुछ मंजिल है न कोई ठीक पता है कि जिस रास्ते पे चल रहा हूं इससे कहां पहुंचूंगा लेकिन रास्ते पर बड़ा झगड़ा मचा रहे हैं बड़ी झंझट कर रहे हैं न मालूम कितनी हजार चिंताओं में उलझे हुए जंजाल ऐसी साधारण स्थिति है विक्षिप्त स्थिति है इस देश को बदलो दूसरा देश अपने भीतर बनाओ भीख मांगी बरु खाए खटपटी नीट न लागे पलटू कहते हैं भीख मांग के खा ले वो अच्छा लेकिन झगड़े और जंजाल की जिंदगी में कोई रस नहीं भीख मांग बरु खाए चाहे भीख मांग के खा लेकिन ये झगड़े संसार के अर्थहीन है खटपटी नीक न लागे भरी गौन गुड़ तजे तहां से सांझे भागे अगर इस संसार में कितना ही सुख मिल रहा हो तो भी पता जिस दिन चल जाएगा तुम्हें कि ये सब सुख धोखा है और यहां सिर्फ जंजाल ही जंजाल है उस दिन तुम सांच होते ही भाग जाओगे उस दिन भरी गौन गुड़ तजे उस दिन तो अगर बोरी भरा हुआ गुड़ भी रखा हो बोरी भरा हुआ स्वादिष्ट माधुरी भी रखा हो तो भी तुम छोड़ के चले जाओगे तुम कहोगे ये सब उलझाने के लिए है ये गुड़ जो है मक्खियों को बुलाने के लिए फसाने के लिए है तब तो तुम सांझ होते ही निकल भागोगे तुम रात भी ना ठहरोगे इस जगह तुम ये भी ना कहोगे कि अभी रात है अबे कहा अभी कहां जाऊं सुबह तो हो जाने दो। तुम इतनी देर भी ना रुकोगे इस संसार में गुड़ बहुत है गुड़ फंसा लेने के बहुत से उपाय बहुत सी आशाएं लेकिन बुद्धू ही फंसता है बुद्धिमान सजग हो जाता क्योंकि बार बार फंस के पाता है कि कुछ मिलता नहीं सिवाय दुख के धन भी दुख देता है पद भी दुख देता है कांटे ही कांटे बढ़ते चले जाते हैं कल पे आशा टंगी रहती कि कल शायद सब ठीक हो जाएगा लेकिन ठीक कभी कुछ नहीं होता ठीक तो कभी कुछ नहीं होता एक दिन मौत आती और सब बिखर जाता है तुम्हारे जीवन भर का बनाया हुआ आयोजन ताश के पत्तों के घर जैसा गिर जाता है इसके पहले की मौत आए भागो इसके पहले की मौत आए बहाने मत करो पलटू एसन बूझ के डांड दिया सिरभार पलटू कहते हैं कि मैं भी ऐसी जंजाल में पड़ा था लेकिन समझ के देखकर सिर का सारा बोझ नीचे गिरा दिया पलटू ऐसन बूझ के डार दिया सिर भार ले परवसन झोंपड़ा नित उठ भारत रार जिनसे झगड़ा झंझट होता था उनसे कहा कि भाई ये संभालो मैं चला ये झगड़ा तुम ले लो तुम्हें इसमें रस है तुम संभाल लो ये गांठ उपद्रव की तुम संभाल लो मैं चला ये बोझ मैं छोड़ने को तैयार इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम सब भागो और सन्यासी हो जाओ इसका कुल इतना ही अर्थ है कि जंजाल से जागो रहो जहां हो भीतर का देश बदल लो भीतर का स्वर बदल लो यहां झगड़ने योग मूल्यवान कोई भी चीज नहीं है इस जगत में इतनी मूल्यवान कोई भी चीज नहीं कि तुम उसके लिए झगड़ो रोष करो हिंसा करो कौड़ियों के लिए लड़ो मत कौड़ियों के लिए लड़के आत्मा के बहुमूल्य हीरे ना गवाओ जीसस ने कहा है तुमने सारी दुनिया भी जीत ली और अपने को गमा दिया तो क्या पाया और तुमने अपने को पा लिया और सारी दुनिया भी गवा दी तो निश्चित पाया बस अपने को पा लेने वाला ही पालेना वाला है जल पसान को छोड़ के पूजो आत्मदेव पहले कहा संसार के जंजाल को छोड़ दो लेकिन संसार का जंजाल कुछ लोग छोड़ भी देते हैं तो धर्म के नाम पर चलते हुए जंजाल में फंस जाते जंजाल का ऐसा रस है किधर से छूटे उधर फंसे मन शांत रहने नहीं चाहता तो किसी तरह दुकानदारी से छूटे किसी तरह खाते बही से छूटे तो फिर एक और जाल है वो राह देख रहा है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि चलो यहां फंस जाओ जल पसान को छोड़ के पूजो आत्मदेव अगर पूजा ही करनी हो तो आत्मा की करो फिर क्षुद्र बातों में मत उलझो फिर क्षुद्र विधि विधानों में मतुल छो कोई चला गंगा की यात्रा को जल पसान को छोड़ के कोई कहता है हम गंगा जल में नहा लेंगे पवित्र हो जाएंगे पागल हुए हो इतना सस्ता है पवित्र हो जाना गंगा तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर देगी ठीक है सो कोई भी नदी कर सकती है लेकिन तुम्हारी आत्मा को गंगा का जल छुएगा आत्मा को जल छूता ही नहीं इसलिए जल में स्नान करने से पवित्र न हो जाओगे चैतन्य में स्नान करो आत्मदेव की पूजा करो पत्थर की पूजा करो लेकिन असली पूजा नहीं है पत्थर की पूजा असली पूजा चैतन्य की पूजा है जहां इतना चैतन्य विराजमान है वहां तुम जड़ की पूजा करने क्यों जाते हो जगह जगह परमात्मा खड़ा है हर तरफ से परमात्मा पुकार रहा है तुम कहते हो मैं मंदिर जा रहा हूं तुम पागल हो गए ये सारा मंदिर उसका है तुम भागे कहा जा रहे हो इतना समय जो तुम मंदिर जाने में लगा रहे हो ये भी पूजा में लग जाता है ये वृक्ष भी उसी के हैं ये पक्षियों के गीत भी उसी के हैं ये सूरज की किरणें भी उसी की हैं ये सारा मंदिर उसी का है राह पर तुम गुजरते हो पास से एक आदमी गुजर रहा है इसके भीतर चैतन्य देव विराजमान उसकी तरफ तो झुकते नहीं हो भागे चले जा रहे हो मंदिर के पत्थर की तरफ तुम्हारी आंखें पथरीली हो गई जल पसाने को छोड़ के पूजो आत्मदेव पूजो आत्मदेव खाए और बोले भाई खूब प्यारी बात कही उसको पूजो जो खाता है पीता है बोलता है जहां चैतन्य है जहां जीवन है पूजो आत्मदेव देव खाए बोले भाई छाती दे के पांव पत्थर की मूरत बनाई कितनी मेहनत करते हो छाती देके कितना श्रम उठा के पत्थर की मूर्ति बनाते हो तोड़ तोड़ छेनी से चला चला कितनी मेहनत करके पत्थर की मूर्ति बनाते हो और यहां जीवित मूर्तियां चल रही खाए और बोले भाई यहां सभी मूर्तियां परमात्मा की तुम्हारे हृदय में पूजा हो तो किन्हीं भी चरणों में चढ़ा दो सभी चरण उसके शून्य में चढ़ा दो तो भी उसी के चरणों में पहुंच जाएगी यहां जो भी अर्चना है उसी के चरणों में पहुंच जाती और तो किसी के चरण नहीं है यहां जितने रूप हैं उसी के तुम कहां भागे जाते हो छाती देके के पांव पत्थर की मूर्त बनाई धोए अनुवाय विजन ले भोग लगाई फिर उस पत्थर की मूर्ति को धोते हो नहलाते हो खूब भोजन व्यंजन बनाते हो फिर भोग लगाते हो तुम्हें होश है तुम क्या कर रहे हो जो खाता है उसको तो तुम देते नहीं जो खा नहीं सकता उस पे भोग लगाते हो पागल हो कुछ हो संभालो साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाए ताही धोए अनवाए विजन ने भोग लगाई छाती दे के पांव पत्थर की मूर्त बनाई साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाए और तुम्हारे द्वार पर एक भिखारी आ जाए साक्षात भगवान तो भूखा जाता तुम कहते आगे बढ़ो चलो आगे चलो अभी मैं पूजा कर रहा हूं या अभी मेरे पूजा का वक्त है अभी ना मैंने सुना है एक भिकमंगा एक द्वार पर भीख मांग रहा है सेठ ने झांक के देखा और उसने कहा कि भाई घर में कोई है नहीं आगे बढ़ो भिकम भी एक ही था उसने कहा मैं किसी को मांगने थोड़ी आया घर में कोई हो या ना हो मुझे दो रोटी चाहिए मैं कोई आपके आदमी थोड़ी मांगता हूं कि पत्नी दे दो बच्चा दे दो ना सही कोई दो रोटी चाहिए और सेठ ने कहा रोटी वोटी भी नहीं है यहां कुछ भी नहीं है देने को रास्ते पे आगे बढ़ो मगर वो फकीर भी एक ही था उसने कहा फिर तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो जब कुछ भी नहीं तुम भी आ जाओ साथ ही मांग लेंगे जो मिलेगा आधा आधा कर लेंगे मर जाओगे भूखे बैठे बैठे भीतर नहीं जीवन के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हम मरे को पूछते हैं पलटू कहते हैं साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाए ये धोखा है धर्म का यह तरकीब है बचने की यह पाखंड है आओ कुछ जश्न शहादत ही में सरकत हो जाए अपनी खिड़की ही से मक्तल का नजारा देखें कौन मझदार में जाए सरे साहिल बैठ दूर से डूबने वालों का तमाशा देखें लोग ऐसे बेईमान हैं मझदार में जाके डूब के कौन देखे किनारे पे बैठ के दूसरे डूबते हों तो हम यहीं से तमाशा देखें धर्म में तो डूबना पड़ता है वो तो जीवन को आग में डालना है उसमें कौन झंझट में पड़े एक पत्थर की मूर्ति खरीद लाए उसको रख ली पूजा पाठ कर लिया प्रसन्न हो गए झंझट मिठी ये जो है आओ कुछ जश्न साहादित में ही शिरकत हो जाए अपनी खिड़की ही से मक्तल का नजारा देखें कौन मजदार में जाए सरे साहिल बैठ दूर से डूबने वालों का तमाशा देख ये किनारे पर बैठ के तमाशा देखने की वृत्तियां हैं लेकिन जब तक तुम न डूबोगे तब तक कुछ भी ना होगा तमाश बीनी से कुछ भी ना होगा तमाश बीनी तो कर चुके जन्मो जन्मो डूबकी कब लोगे मिटोगे कब ये पत्थर को पूजने से कुछ हर्ज ही नहीं है इसमें कुछ बनता ही मिटता नहीं पत्थर को पूज के सरकार दिया तुम तुम जैसे थे वैसे के वैसे रहे लेकिन अगर चैतन्य को पूजोगे तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होगा तब तुम इतनी आसानी से शोषण न कर पाओगे इतनी आसानी से झूठ ना बोल पाओगे इतने कठोर ना रह पाओगे दयाओं उमगेगी प्रेम बहेगा प्रार्थना अगर चैतन्य की होगी तो कैसे तुम बचोगे तुम बदलोगे ही बदलना ही पड़ेगा उस बदलाहट से बचने के लिए हमने कई उपाय कर लिए उनको हम धर्म कहते कह लिए बैराग झूठ के बांधे बाना भाव भक्ति को मरम कोई है विरले जाना और यहां तक लोग कर लेते हैं कि विरागी हो गए संन्यास ले लिया संसार छोड़ दिया फिर भी ये सिर्फ वेश की बात होती हृदय की नहीं काह लिए बैराग झूठ के बांधे बाना ये भी झूठे मोहरे ये भी झूठे चेहरे मुखोठे ये भी सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कह लिए बैराग झूठ के बांधे बाना भाव भक्ति को मरम कोई है बिरले जाना कोई बिरला ही भाव और भक्ति का मरम जान पाता है कौन वही जो डूबने की तैयारी रखता जो मिटने के लिए तत्पर है जो पतंगे की तरह ज्योति जाके मिट जाता शहीद होने की जिसकी संभावना है वही वही जो अपने को चढ़ा देता है कोई मर्द पलटू कहते कोई हिम्मतवर, अपने को बिना मिटाए परमात्मा नहीं मिलता है उतनी कीमत चुकानी ही पड़ती और कोई कीमत बड़ी नहीं है हम अपने को दे के परमात्मा को पाते हैं इसमें हम कीमत ही क्या चुकाते हैं हमारा मूल्य ही क्या है हमारा कोई मूल्य नहीं है दो कोड़ी के बदले हम कोहनूर पाते पलटू दौ कर जोड़ के गुरु संतन को सेव जल पसान को छोड़ के पूजो आत्मदेव पलटू कहते हैं कि व्यर्थ की झूठी बातों में अपने को ना उलझाओ और तरकीबें निकाल के असली से ना बचो नकली में उलझा के असली से बचने की आयोजना ना करो खुदा या ना खुदा अब जिसको चाहो बख्श दो इज्जत हकीकत में तो कश्ती इत्तफाकन बच गई अपनी ऐसी होता रहता है तुम तो मुकदमा जीत गए क्योंकि तुम पूजा करके गए थे पत्थर की मूर्ति की तुम कहते हो वाह मूर्ति ने बचा लिया दुकान खूब चल गई तुम कहते हो कि ठीक वो जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसी की वजह से चल रही जैसे जहां हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ता वहां दुकानें नहीं चल रही अमेरिका में भी खूब चल रही रहे हनुमान चालीसा नहीं चलता रूस में भी चल रही और वहां तो कोई चालीसा नहीं चलता हनुमान का भी नहीं चलता किसी का नहीं चलता खुदा या ना खुदा आप जिसको चाहो बक्स दो इज्जत हकीकत में तो कस्ती इत्तफाकन बच गई अपनी यह सिर्फ जीवन की साधारण घटनाएं हैं, न कोई मूर्ति बजा रही है न कोई मंत्र बचा रहा है मगर तुम चाहो तो जिस पे ठोप दो और फिर उससे तुम और उलझे और ऐसे पाखंड का विस्तार होता चला जाता पलटू दो कर जोर के गुरु संतन को सेव अगर सेवा ही करनी हो तो किसी संत की किसी सदुगुरु की वहां दोनों हाथ जोड़कर वहां समग्री भूत ये दो हाथ जोड़कर जो नमस्कार भारत में किया जाता है ये प्रतीक है कि इसमें हृदय और मन दोनों जुड़ गए इसमें तन मन दोनों जुड़ गए इसमें सक्रिय निष्क्रिय दोनों जुड़ गए इसमें तुम्हारे भीतर का स्त्री और तुम्हारे भीतर का पुरुष दोनों जुड़ गए यह जो दोनों हाथ को जोड़ के सेवा करने का अर्थ है इसका अर्थ है द्वंद जुड़ गया द्वैत जुड़ गए अद्वैत हुआ ये भारतीय नमस्कार का ढंग बड़ा अर्थपूर्ण है तुम एक हो गए दो न रहे ऐसे एक होकर एक भाव से एक निष्ठा से एक श्रद्धा से किसी गुरु की किसी संत की सेवा करो जल पसान को छोड़ के पूजो आतम देव अगर पूजा ही करनी है तो जीवंत की चैतन्य की क्योंकि परमात्मा चैतन्य रूप है इन सूत्रों पर ध्यान करना इन सूत्रों को भाव बनाना सीधे साधे शब्द हैं कोई पांडित्य नहीं है इन शब्दों में मगर सत्य की झनकार है और वही असली बात है आज इतना ही